सर एक मिनट रुकिए विक्रांत को इंटेरोगेशन रूम से बाहर जाता देख हर्षित भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ चल पड़ा उसने विक्रांत के करीब आकर कहा सर आपका क्या मतलब है मैं समझा नहीं आप खुद ही देखिए ना अगर हम लोग मर्डरर को नहीं पकड़ सके तो फिर फिर इंश्योरेंस कंपनी कंपनी को कितने पैसे दे रही है इतने पैसे के लिए तो कोई भी मर्डर कर सकता है और ये गुलाटी गुलाटी किसी एंगल से ठीक आदमी नहीं लग रहा है मुझे पक्का इसने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है मैं बता रहा हूँ आपको फिर भी आप इंटेरोगेशन छोड़कर चले आए विक्रांत ने हर्षित की तरफ देखते हुए थोड़ा सीरियस सा एक्सप्रेशन दिया और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोल पड़ा हर्षित हमें केस की एक्चुअल एक्चुअल सिचुएशन सिचुएशन को पकड़ना होगा। मतलब मैं समझा नहीं हर्षित ने कंफ्यूजन से भरे लहजे में कहा हर्षित तुम खुद ही सोचो अगर इन लोगों का मर्डर सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के लिए किया गया था तो फिर कातिल ने इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मर्डर क्यों किया कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मतलब मतलब तू खुद ही सोचो अगर कातिल को सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे ही चाहिए थे तो फिर वो डायरेक्टली सबको तो सब गोली मार देता था, कुछ भी कर सकता था लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके से मारना और फिर हर विक्टिम की बॉडी पर कुछ न कुछ क्लू छोड़ना और लास्ट में एक विक्टिम को जिंदा छोड़ना ये सब कॉम्प्लीकेटेड नहीं है hmm, हाँ हर्षित को अब विक्रांत की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा ऐसे अलग अलग तरीके से सबका मर्डर करना फिर सबकी बॉडी पर कोई ना कोई क्लू छोड़ना और लास्ट में कौशिक को जिंदा छोड़ना और फिर कौशिक का यह बयान देना की दयाकर मर्डरर है ये सब कोई अलग ही साजिश लग रही है वरना सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे हासिल करने के लिए कौन इतना कुछ करता है और फिर अगर ये बात क्लियर होगी की दयाकर ने मर्डर किया है तो फिर कंपनी भी मर्डर का केस बताकर क्लेम देने से मना कर सकती है ओ हर्षित को अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा था विक्रांत ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके पास ये सब कहने का पर्याप्त कारण था उसने पहले ऐसे कई सारे केसेस को एग्जाम्पल देखा है जिसमें कातिल ने पैसे के लालच में या फिर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हासिल करने के लिए मर्डर किया था लेकिन ऐसी सिचुएशन में हर बार कातिल विक्टिम को सीधे सीधे मार देता है और कातिल की कोशिश ऐसी रहती थी कि मर्डर मर्डर ना लगे बल्कि एक्सीडेंट की तरह लगे तभी उसका फायदा मिलता है लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है वर्कला बीच पर जो मर्डर हुआ है वो साफ साफ मर्डर लग रहा है ऐसी सिचुएशन में तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में इंश्योरेंस कंपनी इन लोगों को पैसे देगी ठीक है लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है हमें गुलाटी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता अगर हम लोग इसके बारे में पता लगाएंगे तो पक्का मैं कह रहा हूँ की कुछ न कुछ जरूर हमें पता चलेगा विक्रांत ने तुरंत ही हर्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा हर्षित मैं जानता हूँ की तुम गुलाटी को पसंद नहीं करते तुम्हारा सोचना भी सही है वो है बुरा आदमी लेकिन फिर भी यार तुम इमोशनल मत हो उतना गुलाटी जैसे लोग हर जगह मौजूद हैं लेकिन हम लोग ऐसे काम नहीं कर सकते हमें सच्चाई को निकालना है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे भी गलत साबित कर देंगे जिसने गलत किया ही नहीं है विक्रांत के शब्द बिल्कुल सही थे हर्षित ने भी उसकी बात से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया अभी विक्रांत और हर्षित आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर वर्कला के पुलिस ऑफिसर पी के मधु और उसके साथ सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन भी यहाँ पर पहुंच गए ये लोग विक्रांत और उसकी टीम के लिए लंच लेकर आए हुए थे पी के मधु ने विक्रांत की तरफ लंच का पैकेट करते हुए कहा विक्रांत जी आप जब से आए है तब से सिर्फ काम ही काम किए जा रहे है लेकिन अब थोड़ा लंच कर लीजिये फिर आगे काम शुरू कीजिए हम आपके लिए यहाँ का लोकल फ्राइड राइस के साथ फिश लेकर आये है लंच बॉक्स ओपन होने से पहले ही इसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी जो कि इस बात का पूरा सबूत दे रही थी कि बॉक्स में रखा हुआ लंच काफी टेस्टी है खैर विक्रांत ने लंच करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई बल्कि वो यहाँ से चलता हुआ धीरे धीरे अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा उसके साथ साथ ही सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन और पीके मधु विक्रांत के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे इसी बीच मौका पाकर सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन ने विक्रांत को केस का अपडेट देना भी शुरू कर दिया सर वो जो हमारी टीम दयाकर के घर गई हुई थी उन लोगों ने बताई है कि दयाकर अभी तक घर नहीं पहुंचा है हमने एक टीम उसके घर के बाहर परमानेंट बिठा दिया है जैसे ही दयाकर उधर पहुंचता है पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट कर लेगी उसकी फैमिली वालों से बात हुई विक्रांत ने चलते चलते ही अशोकन की तरफ देखते हुए कहा बात किया था न सर लेकिन कुछ पता नहीं चला उनकी फैमिली को भी कुछ नहीं पता उसके बारे में अशोकन ने जवाब दिया अच्छा तो चेन्नई में ही तो उस लड़की का भी घर है ना क्या नाम था उसका निरूपा हाँ निरूपा के बारे में कुछ पता चला क्या विक्रांत ने रास्ते में चलते हुए ही अशोकन से सवाल किया हाँ हाँ उधर भी गई थी टीम निरूपा के घर भी पुलिस वाले गए थे लेकिन रूपा का भी कुछ पता नहीं चला उसकी फैमिली भी अब वहां नहीं रहती अशोकन ने जवाब दिया फैमिली मूव करके मतलब उसके घर वाले कहा रहते हैं और नुरूपा अभी जिंदा है क्या विक्रांत ने ऑफिस का दरवाजा खोलते हुए कहा उसके पीछे पीछे अशोक ने भी दरवाजा खोलते हुए आगे बताया सर जब नूपा उधर छत से गिरी थी तब उसको कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था उसको ज्यादा चोट नहीं लगी थी मात्र एक महीने में ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था वो पांचवी मंजिल से गिरी थी लेकिन फिर भी उसको ज्यादा चोट नहीं लगी थी बस पैर में थोड़ा फ्रैक्चर था और हाथ की एक दो हड्डी क्रैक हुई थी बहुत जल्दी वो ठीक हो गई थी लेकिन सर हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो कहाँ गई कुछ पता नहीं चला जबकि अशोकन अभी तक विक्रांत को केस की अपडेट दे रहा था सर वो गोताखोर वाली टीम ने भी अपना काम शुरू कर दिया है वो लोग पानी में दया कर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपको किसी स्पेसिफिक एरिया में काम करवाना हो तो आप बता दीजिए विक्रांत ने बिना कुछ जवाब दिए हुए ही अपना सिर हिला दिया फिर अगले एक मिनट तक बिना कुछ बोले वो लंच करता रहा थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद उसने अशोकन की तरफ देखते हुए कहा अच्छा वो सर्विलांस कैमरा का क्या हुआ उसके बारे में कुछ पता चला सर्विलांस कैमरे में कुछ आया क्या अभी तक तो नहीं अशोकन ने निराशाजनक लहजे में कहा जबकि ऑफिसर पी मधु चुपचाप विक्रांत और अशोकन की ही बातें ध्यान ऐसी सुन रहे थे सर बीच में जितना कैमरा लगा था हमने सब का वीडियो चेक किया काफी सारा फोटो और वीडियो मिला था लेकिन कुछ भी नहीं मिला उधर और बीच वाला एरिया काफी बड़ा है अब वो किस रास्ते से भागा है कुछ खबर नहीं लेकिन सर अगर वो वर्कला बीच वाले मेन रास्ते से भागा होगा तो फिर हम लोग पक्का उसके बारे में पता लगा लेंगे अच्छा आप बाद में ये सर्वरांस वीडियो वाला काम सारा हर्षित को दे देना वो मैनेज कर लेगा जैसे ही विक्रांत ने ये कहा तब तक वो अपना लंच खत्म कर चुका था हम लोगों ने दयाकर के लिए अरेस्ट वारंट बनवा लिया है हम लोग बहुत जल्दी दयाकर को पकड़ लेंगे पूरी टीम लगी हुई है